देवी भागवत तथा वर्णन इस प्रकार लेकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगा उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे मुने यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है मुनिवर प्रातः काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है नारद इसके नाम की व्याख्या करता हूँ सुनो जिसके प्रभाव से चित्त और जिहवा आकाश में जाकर विचरण करते हैं उसका नाम खेचरी है साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भावों के अंतर्गत रहती है वही मुद्रा खेचरी है नारद सिद्धासन के समान न कोई आसन है कुंभक वायु के समान न कोई वायु है और खेचरी मुद्रा के समान न कोई मुद्रा है इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए वायु को यत्नपूर्वक रोककर कर घंटा ध्वनि के समान लुप्त स्वर से प्रणव का उच्चारण करें उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए मुनिवार नारद अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूँ सुनो एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंड के नीचे दृढ़ स्थिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हों इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रहे की भांति हिले डुले नहीं भवो के मध्य में दृष्टि स्थिर रखे इस प्रकार का आसन योगियों के लिए अत्यंत सुखदाई है इसी को सिद्धासन कहते हैं अब गायत्री के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बतलाता हूं छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहां पधारें माता वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम्ही हो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपणी देवी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ जो दिन में पाप बन चुके हैं उनसे तुम्हारी सायंकाल की उपासना से तथा रात्रि में बने पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो महादेवी तुम सर्व सर्ववर्णा संध्या विद्या सरस्वती अजरा अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो तुम्हें नमस्कार है इसके बाद तेजोसी इत्यादि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए देवी मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है वह सब पूर्ण हो जाए इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें आया वरदा देवी अक्षर ब्रह्म संभित गायत्री छंद्रह्म जुषस्वे यदात कुत प्रतिमुच्य यदरात्रा कुपम तदरात्रा प्रतिमुच्यवर्णे महादेवी संध्याविद्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी सर्वदेवी नमोस्तुते दे। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से शाप से मुक्त होने के लिए यत्न करें ब्रह्म साप विश्वामित्र साप तथा विशिष्ट साप ये सभी शाप दो प्रकार के हैं ब्रह्म का स्मरण करने से ही ब्रह्म शाप निवृत्त हो जाता है ऐसे ही विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका शाप तथा तो वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का शाप नष्ट हो जाता है परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए ये पुरस्कार ब्रह्मस्वरूप परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है ये सत्यात्मक सम्पूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत हैं इनकी परमात्मा संज्ञा है ये एक चिद्रूप तथा वाणी से अगम्य है ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ मध्य पुरुषम प्रमाणम सत्यात्मक सर्वजगस्वरूपम ध्याम परमात्म संयम चिद्रूपागम्यम नारद अब न्याय की विधि कहूंगा यह संध्या का प्रधान अंग है पहले ओंकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ओम भू पादाभ्याम नमः यही उच्चारण करने का नियम है ऐसे ही ओम भूव जानुभ्याम नमः, ओम स्वह कटिभ्याम नम ओं स्वकभ्याम नमः, ओम जनह जन नमः, ओम तपह कंठाय नमः, ओम सत्यम ललाटाय नमः यह अंगन्यास का प्रकार है परन्यास योग करना चाहिए ओं नमः ओम, ओम वरेण्यं नमः ओम भर्गो देवस्य नमः नमः ओम धीमहि भर्गोदेव मध्यमाभ्या अनाकाभ्याभ्या तथा ओं प्रचोदयाथ कर्तल्ठाभ्या नम इस विद्वान्ष अंगुष्ठ आदियासक अब हृदयादिन्यास कहे जाते हैं ओं ब्रह्मात्मे तस्तुर्हृदयाय नम ओं विष्णवात्मे वरेण्यम शिसेस नमः ओम रुद्रात्मने भर्गोदेव शिखाए नमः ओम सत्यात्मने धीमहि ही नमः ओम ओं प्रचोदयात नमः अस्त्र इस प्रकार करना चाहिए